संक्षिप्त महाभारत द्रोण पर्व भगीरथ दिलीप अम्बरीश और शशबिंदु की मृत्यु का नारद जी ने पुनः कहा संजय राजा भगीरथ की भी मृत्यु होने की बात सुनी गई है उन्होंने यज्ञ करते समय गंगा के दोनों किनारों पर सोने के ईटों के घाट बनवाए थे तथा तो सोने के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 गंगा जी भीड़ भाड़ से घबरा कर मेरी रक्षा करो कहती हुई भगीरथ की गोद में जा बैठी इससे वे उनकी पुत्री हुई और उनका नाम ही पड़ा गंगा देवी ने भी उन्हें पिता कहकर पुकारा था जिस ब्राह्मण ने जब जब जिस जिस अभीष्ट वस्तु की इच्छा की जितेन्द्रीय राजा ने प्रसन्नता पूर्वक वह वह वस्तु से तत्काल अर्पण की राजा भगीरथ ब्राह्मणों की कृपा से ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए संजय वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा चढ़े थे जब वे भी यहाँ नहीं रह सके तो अवरों की तो बात ही क्या है इसलिए तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए इलविला के पुत्र राजा दिलीप भी मरे थे जिनके सौ यज्ञों में लाखों तत्व ज्ञानी एवं याज्ञिक ब्राह्मण नियुक्त तो हुए थे उन्होंने यज्ञ करते समय धन धान्य से संपन्न यह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी राजा दिलीप की यज्ञों में सोने की सड़कें बनाई गई थी इंद्र आदि देवता उन्हें धर्म के समान मानकर उनके यज्ञ में पधारे थे उनका सुवर्णमय सभा भवन ददा दे रहता था वहां रस की नदियां बहती थी अन्न की पहाड़ लगी हुए थे सोने के बने हुए हजारों युग थे वहा ग वसु बड़ी प्रसन्नता के साथ बीड़ा बजाते थे सभी प्राणी उन सत्यवादी का सम्मान करते थे एक बात उनके यहां सबसे अद्भुत थी, जो अन्य राजाओं के यहां नहीं है। राजा युद्ध करते समय जल में भी जाते तो उनके रथ के पहिए नहीं डूबते थे उन सत्यवादी तथा तो उदार नरेश का जो दर्शन कर लेते थे वे भी स्वर्ग लोग के अधिकारी हो जाते थे खटवांग दिलीप के घर ये पांच प्रकार के शब्द कभी बंद नहीं होते थे स्वाध्याय की आवाज धनुष की टंकार और अतिथियों के लिए खाओ पियो तथा भिक्षा ग्रहण करो इन तीन वाक्यों की घोषणा वे राजा तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बर्चर् थे किंतु वे भी जीवित नहीं रह सके फिर तुम अपने पुत्र के लिए क्यों शोक करते हो यूनाशु के पुत्र मानधाता की भी मृत्यु सुनी गई है वे देवता असुर और मनुष्य तीनों लोगों में विजयी थे एक समय की बात है राजा यमुनाश वन में शिकार खेलने के लिए गए वहां उनका घोड़ा थक गया और उन्हें भी बहुत प्यास लगी इतने में उन्हें दूसरे दूर से धुआं दिखाई पड़ा उसी को लक्ष्य करके वे यज्ञ मंडप में जा पहुंचे वहां एक बात में घित मिश्रित जल रखा हुआ था राजा ने उसे पी लिया पेट में जाते ही वह मंत्र पू जल बालक के रूप में परिणित हो गया इसके लिए वैद्य सिरोमी अश्विनी कुमार बुलाए गए उन्होंने इस गर्भ से बालक को निकाला वह देवता के समान तेजस्वी था उसे अपने पिता की गोद में सहन करते देख देवताओं ने आपस में कहा यह किसका दूध पिएगा यह सुनकर इंद्र ने सबसे पहले कहा माँ धाता मेरा दूध पिएगा उसी समय इंद्र की उंगलियों से घी और दूध की धारा बहने लगी क्योंकि इंद्र ने दया वशीभूत होकर माधाता कहा था इसलिए उसका नाम मानधाता बारह वर्ष का सा हो गया राजा होने पर मानधाता ने संपूर्ण पृथ्वी को एक ही दिन में जीत लिया था वे धर्मात्मा धैर्यवान वीर सत्यप्रति और जितेंद्र थे उन्होंने जन निर्दय सुभनवा असित और निंग को निंग को भी जीत लिया था सूर्य जहां से उदय होते हैं और जहां जाकर अस्त होते थे वह सब का सब क्षेत्र यौनाश्व के पुत्र मानधाता का राज्य कहलाता था मानधाता ने सौ अश्वेध और सौ राजस्वी यज्ञ किए थे उन्होंने सौ योजन के विस्तार का मत्स्य ब्राह्मणों को दे दिया था उनके यज्ञ में मधुर तथा दूध बहाने वाली नदियां अन्न के पर्वतों को चारों ओर से घेर कर बहती थी उन नदियों के भीतर घी के कई कुंड थे दही उनके फेर सा दिखाई देता था गुड़ का रस ही उसका जल था उस राजा के यज्ञ में देवता असुर मनुष्य यक्ष गंधर्व सर्प पक्षी ऋषि तथा श्रेष्ठ ब्राह्मण पधारे थे ख तो वहां एक भी नहीं था उन्होंने धन धान्य से संपन्न समुद्र तक की पृथ्वी ब्राह्मणों के अधीन कर दी थी और फिर समय आने पर वे स्वयं ही इस लोक से अस्त हो गए थे संपूर्ण दिशाओं में अपना सुयस फैलाकर वे पूर्णिवानों के लोक में पहुंच गए संजय वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से सर्वथा श्रेष्ठ थे जब वे भी मृत्यु से नहीं बच सके तो दूसरों की क्या बात है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 तथा तो पर्वतों सहित अन्य सविताओं ने यज्ञ करने वाली को घी और दूध प्रदान किया था नाना प्रकार की यज्ञों से परमात्मा का पूजन करके उन्होंने पृथ्वी के चार भाग किए और उन्हें हितपिज होता तथा तो उद्गाता इन चारों को बांट दिया फिर देवयानी और सर्मिष्ठा से उत्तम संतान ने उत्पन्न की जब भोग से उन्हें शांति नहीं मिली तो निम्नाकित गाथा का गान कर उन्होंने अपनी धनपत्नी के साथ प्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया वह गाथा इस प्रकार है स्त्री आदि भोग्य पदार्थ हैनुष्य को भी संतोष कराने के लिए पर्याप्त नहीं है ऐसा विचार कर मन को शांत करना चाहिए इस प्रकार राजे रिया ने धैर्य के साथ कामनाओं का त्याग किया और अपने पुत्र पुरु को राज सिंहासन पर बिठाकर वे वन में चले गए वे भी तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बढ़े चढ़े थे जब वे भी मर गए तो तुम्हें भी अपने मरे हुए पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए सुना है नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश भी मृत्यु को प्राप्त हुए थे उन्होंने अकेले ही दस लाख योद्धाओं से युद्ध किया था एक समय की बात है राजा के शत्रुओ ने उन्हें युद्ध में जीतने की इच्छा से आकर चारों ओर से घेर लिया सब के सब अस्त्र युद्ध की ज्ञाता थे और राजा के प्रति अशुभ वचनों का प्रयोग कर रहे थे तब अम्बरीश ने अपने शरीर बल, अस्त्र बल, अस्त्र हो और युद्ध संबंधी शिक्षा के द्वारा शत्रुओं के छत्र आयुध ध्वजा और रथों के टुकड़े टुकड़े कर डाले फिर तो वे अपने प्राण बचाने के लिए प्रार्थना करने लगे और हम आपकी शरण में है ऐसा कहते हुए उनके शरणागत हो गए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 राजाओं और सैकड़ों राजकुमारों को दल तथा सहित। उन्होंने ब्राह्मणों के अधीन कर दिया था। लोग प्रसन्न होकर कहते थे, दक्षिणा देने वाले राजा अम्बरीश जैसा यज्ञ करते हैं वैसा न तो पहले के राजाओं ने किया और न आगे कोई करेंगे सुनजय वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़ चढ़कर थे जब वे भी मृत्यु के वश में पड़ गए तो तुम्हें अपने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 दे दिया था प्रत्येक राजपुत्र के पीछे सुवर्णभूषि सौ सौ कन्याए थी एक एक कन्या के पीछे सौ सौ हाथी प्रत्येक हाथी के पीछे सौ सौ रथ हर एक रथ के साथ सौ सौ घोड़े प्रत्येक घोड़े के पीछे हजार हजार गौवें तथा प्रत्येक गौ के पीछे पचास पचास ढेड़े थी यह अपार धन राजा शशबिंदु ने अपने महायज्ञ में ब्राह्मणों के लिए दान किया था उस यज्ञ में कोषों तक पर्वतों के समान अन्न के ढेर लगे थे राजा का पूरा हो जाने पर अन्न के तेरह पर्वत बच गए हैं उनके राज काल में इस पृथ्वी पर पुष्ट मनुष्य रहते थे यहाँ कोई विष नहीं था कोई रोग नहीं था बहुत समय तक राज्य का उपभोग करके अंत में वे दिव्य लोक को प्राप्त हुए संजय वे तुमसे और तुम्हारे पुत्र से बहुत बढ़चकर थे जब वे भी नहीं रह सके तो तुम्हें अपने पुत्र के लिए शोक नहीं करना चाहिए